ध्यान है अब समाधि की चर्चा निर्विकारतया वृत्तिया ब्रह्माकारतया पुनः वृत्ति विस्मरण सम्यक समाधि ज्ञान लोग कहते लो हैं कि हमारा संप्रदाय, हमारा धर्म मर जाएगा। हम कहते हैं कि अगर तुम्हारे धर्म में एक कनिका भी सत्य की होगी तो कभी नहीं मरेगा बिल्कुल मत डरो तुम्हारा संप्रदाय नष्ट नहीं होगा अगर उसमें कुछ सचाई होगी और जब झूठई पर आधारित है तो उस संप्रदाय को मरने दो उस धर्म को मरने दो जिसमें झूठ ही झूठ दूध केवल कल्पना ही कल्पना है, उसकी फिकर क्या करने तो अगर उसमें सत्य होगा तो नया आचार्य पैदा होगा फिर से चालू करेगा है न सत्य तो कभी मरता नहीं परमार्थ को तो कभी नहीं मरता गौगरा वेदांत की एक बात सबको सुनाता ये जो चैतन्य है आत्मचैतन्य अनुभव रूप इसका प्राग भाव और प्रभ्वंसा भाव कभी नहीं होता ये पहले नहीं था और आगे नहीं रहेगा ये बात अनुभव का विषय कभी नहीं होती आपसे आप, से से आप तो ये तो ये तो नियम सुनाया हो ये तो सूत्र है क्या सूत्र है कि जो आत्म चैतन्य है अनुभव की प्रणाली में अनुभव की प्रक्रिया में आत्मचैतन्य के प्राग और प्रध्वंसाभाव का अनुभव कभी नहीं हो सकता प्राग भाव शब्द जो है ना उन्हें नैयायु पों का है जैसे घड़ा पहले नहीं था बन गया है? और बन गया तो फूट जाएगा तो घड़ा का घड़ा बनने के पहले न होना प्रागभाव है और घड़ा का घड़ा बनने के बाद फूट जाना उसका प्रधानमंत्र है माने घड़े का पहले न होना और घड़े का बाद में न होना ये दोनों बात तो घड़े के साथ लगी हुई है पर आत्मचैतन्य पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा ये बात कभी किसी के अनुभव में नहीं आ सकती तो बोले नहीं जी हम पहले नहीं थे हमको मालूम है तो कैसे मालूम किया आपने मालूम किया यदि आपने स्वयं ये देखा कि मैं नहीं था तुम्हारा देह नहीं था ये तुम देख सकते हो तुम्हारा अंसस्करण नहीं ये भी तुम देख सकते हो तुम्हारा छोटा मैं नहीं ये भी देख सकते हो परन्तु सब नहीं को नहीं के रूप में जो देखने वाला है वो ही तो तुम हो तो आत्मचेतन्य का प्राग भाव नहीं हो सकता और आत्मा का प्रध्वंसा भाव नहीं रहेगा बोले तो नहीं रहेगा ये कैसे सिद्ध होगा तुमको कभी ये सिद्ध नहीं हो सकता कि मैं नहीं हूं और तुमको ये कभी ये सिद्ध नहीं हो सकता कि मैं नहीं था इसका अर्थ हुआ कि आत्मचैतन्य अखंड है हाथ में से कन्नी अखंड है बोले देखो कि घड़ी का ज्ञान हुआ और घड़ी का ज्ञान मिट गया तो किताब का ज्ञान हुआ किताब का ज्ञान मिट गया चश्मे का ज्ञान हुआ चश्मे का ज्ञान मिट गया बोले नहीं चश्मा आंख से ओझल हो गया किताब आंख से ओझल हो गई घड़ी आंख से ओझल हो गई विषय बदल गए परंतु रोशनी नहीं बदली कमरे में रोशनी हो रही है एक औरत आई चली गई एक मर्द आया चला गया एक पशु आया चला गया एक पक्षी आया चला गया पर रोशनी तो वही की वही है ना? आंख के सामने ये आए चले गए वे आए चले गए पर रोशनी तो वही है ना? एक बच्चे को हमने पैदा होते भी देखा और मरते हुए भी देखा परंतु देखने वाली आंख तो बच्चे के पैदा होने के पहले भी थी और मरने के बाद भी है इसी प्रकार दुनिया में जो चीज जन्मती और मरती है उसको देखने वाली जो संबित है उस संबित का जन्म मरण अगर हो गए तो वो भी संबित से ही जाना जाएगा कि जन्म मरण हुआ इसलिए जन्म मरण से परे होगी संबित आगे देखो अवचन आत्म आत्मचैतन्य की जो निर्विचारता है अविनाशिता है वो अवचन सिद्ध है अवचन सिद्ध है माने इसको बोलकर बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि किसी ने आत्मचैतन्य की उत्पत्ति या आत्मचैतन्य का नाश देखा नहीं है तो आत्मचैतन्य निर्विकार है एक बात बोले ये केवल निर्विकार ही नहीं है निर्विशेष ही है तत्क तो जितनी विशेषता होगी वो अनुभव का विषय होगी और ये अनुभव का विषय नहीं होगा आत्मा का अनुभव नहीं होता आत्मा अनुभव स्वरूप है अन्य का जो अनुभव है वो कट जाता है अच्छा तो आत्मा निर्विकार है आत्मा निर्विशेष है आत्मा आत्मा देश और देश की कल्पना का प्रकाशक है काल और काल की कल्पना का प्रकाशक है वस्तु और वस्तु की कल्पना का प्रकाशक है देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न परिचित सामान्य चंता भावोपलक्षित ब्रह्म है तो एक अंतकरण की वृत्ति का बोझ कहाँ है तुम्हारे सिर पर हैं? जैसे तुम्हें ये बोझ नहीं होता पीपी डर रही है और सीपी मर रही है टीटी को आज बड़ा भारी भय हुआ क्योंकि तो जा रही थी उसको शंकर सही दिया हमने वो डर के विचार ही है ना शिक्षित आ गई जैसे किसी के भय की मृत्यु की के जन्म और किसी के शोक और किसी के दिक्षेप और किसी की समाधि के साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है वैसे ये जो व्यक्तित्व है ना अपने जीव जीवी अव्यक्त में कल्पित उस अव्यक्त का अधिष्ठान और प्रकाशक ये आत्मतत्व है ना एक व्यक्ति की वृत्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखता और सब व्यक्तियों की वृत्ति के साथ भी कोई संबंध नहीं रखता और इस व्यक्ति की वृत्ति के साथ भी कोई संबंध नहीं रखता अपनी बीजावस्था से भी कोई संबंध नहीं रखता अपने समस्ती वृत्ति से भी कोई संबंध नहीं रखता ऐसा ये निर्विकार और निर्विशेष निर्देश निष्काल निर्वस्तु है अखंड अद्वय आत्म है क्यों वृत्ति की फिक्र करते हो बोले आहा, ऐसा जो वृत्तिन रूप से अपने आत्मा का और अपने आत्मा की स्थिति है इसको ज्ञान समाधि बोलते हैं ज्ञान समाधि ये हथ समाधि नहीं है ये मंत्र समाधि नहीं है ये लय समाधि नहीं है ये लय समाधि नहीं, नहीं है ये साइज समाधि नहीं है भगवत बाकी रूप समाधि नहीं है ये केवल ये ज्ञान रूप समाधि है आ, योग वाषिष्ठ में आया तत्वावबोध एवायम वाना तृण पाव प्रोक्त समाधि शब्द न तो सूक्ष्मीम अवस्थिति ये देह सुख बैठ जाए या मन सुख हो जाए सुखी का नाम समाधि योग में है सुखी का नाम वेदांत में समाधि नहीं है अपने को अद्वय रूप से विशेष अद्वय रूप से जान लिया और वासना और वासना जिस अंतकरण में रहती है वो अंतकरण और उसका जो अभिमानी है सो तो जीव है ना और विषयों की समस्ती वासनाओं की समस्ती अंतकरणों की समस्ती जिस माया में कल्पित हैं वो माया और उसका जो है ना उससे जो विशिष्ट है सो नय स्वरूप में वृत्ति स्मरण सम्यक समाधि माने दफना देना राख को भी नहीं रखना ये लोग महाराज बड़े आधुनिक बनते हैं और घड़े में भर भर के राख रखते हैं बड़ी भारी, भारी आधुनिक एक आदमी ने बताया हो कि वो गए थे मास्कोर बात करने लगे इंद्र विश्वविद्यालय के दिल्ली विश्वविद्यालय के रीडर है वो गए मास्कोर तो वहा लोगों ने कहा कि लेनिन किस कालीन की, की समाधि है है ना लेनिन, लेनिन की नाधि हमको तो नाम ही भूल जाता है ऐसा बोले तो चलो समाधि देखने अब वहाँ गए महाराज तो वो उसका मुर्दा जो है ना लेनिन का रखा हुआ है और उस पर ऐसी डिगड़ी लगाई हुई है कि शांत प्रकाश पड़ता बड़ी शांतिमय स्थान में मंदिर में रखा हुआ है और क्यू लगा के हजारों हाँ। आदमी रोड क्यू लगा के जाते हैं उसके सामने फिर जुटाते हैं है ना और फिर वहां से निकलते हैं ये रूस की बात आपको सुना रहा हूँ अति चिंतामणि का जो तीसरा अंक आ का है ना उसमें ये घटना भी है है ना तो बोले कि मैं जब जाके क्यू में खड़ा हुआ तो हमको याद आया कि जब हम तिरपत बालाजी का दर्शन करने गए थे तो बालाजी का दर्शन करने के लिए क्यू में हम खड़े हुए थे तो हम ईश्वर के जिसको ईश्वर बुद्धि से जिसका ध्यान करते हैं जिसको हम समझते हैं कि यह प्राकालिक भगवान है उसके लिए क्यू में खड़ा होना और एक देश का छोटे दिक्कतों में थे विश्व ब्रह्मांड में एक छोटे से देश में एक थोड़े से समय के लिए एक नेता हुआ और वो भी मर गया हुँ? और उसके मुर्दे के दर्शन के लिए हम शू में खड़े हैं तो हमारी आस्था उत्तम है कि जिनकी आस्था उत्तम है मेरे मन में ये विचार हुआ कि हमारी श्रद्धा जो हम बालाजी के लिए पक्षी में खड़े होते हैं हमारी वो श्रद्धा उत्तम है ये मुर्दे के दर्शन के लिए जो आस्था है जो श्रद्धा है वो उत्तम है मेरे मन में ये विचार हुआ और मैंने कहा कि धर्म ईश्वर को छोड़ करके ईश्वर को छोड़ करके अंत करण की शुद्धि करके छोड़ करके वो तो, तो बोले धर्म जो है वो जार है धर्म दिश है धर्म बुद्धि बुद्धियों का है या, ना, धर्म नूर्खों के लिए है ये शब्द तो इन लोगों ने सुना करके सृष्टि को दिया और ये मुर्दे के सामने जाके सिर झुकाना हाथ जोड़ना क्या है ये क्या आस्था नहीं है ये क्या श्रद्धा नहीं है ये क्या धर्म नहीं है हैं। तो महाराज पहाड़ से गिरे खजूर पर रख के है न ईश्वर को छोड़ करके मुर्दे पर कर गिरे महाराज ईश्वर को छोड़ करके ईश्वर को छोड़ करके मुर्दे पर गिरे आप तुर सुना है न ये लोग कुछ सोचते विचारते तो है ही नहीं अक्कल पे जैसे बिल्कुल तिलानजली देवी हो और अपने को बड़ा विचारवान बड़ा बुद्धिमान बड़ा बुद्धिमान बनाते हैं बताते हैं तो देखो ये ये जो तत्व ध्यान का आनंद है ये अकृत्रिम आनंद है ये बनाव ही नहीं है, है ना ये कल्पित नहीं है िमानंदम त साधु सैत प्रयुक्त संभव स्वयं